ईशावास्योपनिषद के द्वितीय प्रकरण के संबंध सम, भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं ईशावास्योपनिषद का ज्ञान निष्ठा प्रतिपादक प्रथम प्रकरण है तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक छ मंत्रात्मक द्वितीय प्रकरण है नव मंत्र से अठारवे मंत्र तक दस मंत्रात्मक इस द्वितीय प्रकरण के संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान ईशा वाष्पनिषद के अवानतर दो प्रकरण का प्रयोजक विषय भेद अधिकारी भेद बता चुके हैं जो अज्ञ कामी है वह कर्मनिष्ठा का अधिकारी है और ज्ञाननिष्ठा का अधिकारी है जो विवेकी अज्ञ है रहित स्नात्रित तो विवेकीान निष्ठा का अधिकारी है और ये जो दोनों हैं अलग अलग अधिकारी तथा तो अलग अलग विषय इसलिए अलग अलग अधिकारी को अलग अलग साधनों को बताने वाले प्रकरण भी अलग-अलग हैं। उनमें ज्ञान निष्ठा के अधिकारी के लिए ज्ञान निष्ठा का प्रकरण पूर्व में बता दिया गया अंधनतम प्रविशांति इत्यादि से बताया जा रहा है और का, आ, अज्ञानी कामी के लिए कर्मनिष्ठा रूप साधन उसे बताने के लिए प्रकरण प्रारंभ हो रहा है इसे भषकर भगवान बता चुके हैं कि अंधनतम इत्यादि जो कामी अज्ञा है उनके लिए ये साधन बताया जा रहा है कर्म उपासना समुच्चय रूप ये कहा गया कि यह कैसे ज्ञात हुआ कि अज्ञ कामी के लिए यह प्रकरण है अकामी के लिए नहीं करके तो बता दिया गया कि सर्वानि भूतानि इत्यादि मंत्र के द्वारा जो आत्म एकत्व विज्ञान बताया गया है उसका कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो सकता तो हालसवें अध्याय में ही बताया गया जो कर्म है वो प्रधानतया वो है सकाम कर्म हां और ये जो है सूत्र रूप से उन्हीं कर्मों का जो आ, विधान किया जा रहा है उनका स, जब कामना विशेष को लेकर के अनुष्ठान करते हैं तो संसार रूप फल होता है और उन कामना विशेष से रहित होकर के निष्काम भाव से करते हैं तो चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान के साधन बनते हैं इस अभिप्राय से वर्तमान में तो काम ही है लेकिन यह विवेक प्राप्त करता है कि कामना से करने के कारण ही संसार होता है और शास्त्र कहता है निष्काम कर्म करने से मोक्ष होता है न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म पुरुषोष्णुते न चन्यासना दिद्धि समझिगछति इत्यादि से तो हमारा कर्म उपासना रूप साधन बंधन से छुड़ाने वाला सिद्ध हो इस अभिप्राय से वे फिर चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ प्रधानतया चित्त शुद्धि के हेतु भूत कर्म कैसे हो जाए कामी के इस रूप से उपनिषदों में कर्मों का विधान है ज्ञान साधनत्व अनुरूपेण और वहां तो संसार प्राप्ति के साधन के रूप में ही है इतना अंतर है उपनिषदों में जो कर्म बताए जाते हैं वो ज्ञान के साधन के रूप से उपनिषदों की सार रूपा श्रीमद भगवदगीता ही बताती है ना योगिना कर्म कुरुवंती संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है आरु रुक्षोर मुनिर्ब्रह्म आरु योगम और कर्म कारण इत्यादि से ज्ञान के साधन के रूप से कर्म का विधान है गीता बता रही है तो गीता जिसका सार है उपनिषदों का तो उपनिषद भी यही बताती हैं। तो इस अभिप्राय से कहा गया कि आत्म एकत्व तो ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो सकता और भाष्य में कहा गया था कि इहतु तो समुचित समुचित चिषया अविद्वत निंदा क्रियते समुच्चय की इच्छा से यानी ज्ञान कर्म समुच्चय की इच्छा से निंदा की जा रही है किसकी अविद्वान की अविद्व की तो अविद्व वो कौन है तो केवल कर्म कर रहा है और उपासना नहीं कर रहा है वह भी माना जाता है अविद्वान अविद्व ही केवल कर्म करता है उपासना नहीं करता है वो केवल कर्मी अविद्वान है और आदि शब्द से ग्राह्य हैं जो उपासना करता है केवल कर्म नहीं करता वह भी अविद्वान है क्या आदि शब्द शीघ्र है केवल कर्मी भी केवल उपासना करने वाला भी केवल कर्म करने वाला भी उसकी निंदा यहाँ पर की जा रही है समुच्चय की इच्छा से समुच्चय विधान की इच्छा से यहां तक की भाष्य में हम लोग चर्चा कर चुके हैं टीकाकार यहां तक के भाष्य का अर्थ कर रहा है टीका को देखिए तो साध्य साधन भेदोपमर्देन यद आत्मेक विज्ञान यस्व सर्वाणी भूतावाभूत अवधारणेन उतम पूर्वाधेन साध्य साधन कहते उपमर्द, भेद उपमर्देन उपमर्द शब्द का अर्थ है बाध तो उपमर्देना का अर्थ निकलेगा बाधकत्वेन। तो साध्य साधन का जो भेद है उसका उपमर्दन द्वारा यानी बाध द्वारा बाधक रूप से इत्थम अर्थ में तृतीया मानेंगे तो उपमर्देन कार्थ का अर्थ निकलेगा बाधकत्व रूपेण साध्य साधन भेद के बाधक रूप से यद आत्मेकत्व विज्ञान उत्तम जो आत्मेकत्व विज्ञान बताया गया है किससे तो भूतानि भूता अभूत यहाँ पर जो आत्म इसमें अवधारण है इस अवधारण से बताया गया कि जो अनात्म वस्तु है वह मिथ्या है और आत्मा ही परमार्थ सत्य है इस रूप से इस अवधारण द्वारा भेद के बाधक रूप से जो आत्म एकत्व तो विज्ञान बताया गया है यह मंत्र का पूर्वार्ध है और उत्तरार्ध से उस भेद के बाद आत्म एकत्व तो ज्ञान का फल बताया गया संसार की निवृत्ति को मोह कशोक एकत्व अनुपश्यत इत्यादि से तो कहते हैं और उत्तरार्धी न संसार निवृत्ति फलकम उत्तम यही भेद का उपमर्दक जो आत्म ज्ञान है वह संसार निवृत्ति यानी मोक्ष फलक है ऐसा बताया गया उत्तरार्ध के द्वारा मंत्र के तो तत् तत् वो आत्म ज्ञान मोक्ष फलक उसका भाष्य में जो कहा था कनचित कर्मना ज्ञानांतरण व अमूढ़ समुचित न समुच्चित सती यानी समुच्चय करने की इच्छा नहीं करेगा यानी समुच्चय नहीं हो सकता इस हाथ में एकत्व तो ज्ञान का उसको कह रहे हैं कि तत् स्रोते न स्मार्तेन व कर्मणा के अमूढ़ समुचित तत्के पास जो न है वो समुचित चित्ती के साथ अन्वित होगा अर्थ निकलेगा किसी भी स्रौत कर्म यानी वैदिक कर्म के साथ या स्मार्त कर्म के साथ अन्वय उस आत्म एकत्व तो ज्ञान का नहीं होगा समुच्चय समुच्चय करने की इच्छा कोई भी विवेकी नहीं करेगा ये अकामिना से लेकर के अमूढ़ समुचित चीसती यहाँ तक के भाष्य का अर्थ कर दिया टीकाकार ने अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है इह तो समुचित चिसया अविदादि निंदा क्रियते इसका अर्थ किया जा रहा है यह का अर्थ बताते हैं अंधन तम ये जो अंधन तम प्रविशंती यह प्रकरण प्रारंभ हो रहा है दूसरा इस दूसरे प्रकरण में क्या किया जा रहा है समुच्चय की इच्छा से अविद्वदादि की निंदा की जा रही है निंदा दृश्यते भाष्य में था निंदा क्रियते क्रियते पद का अर्थ कर दिया दृश्यते तो जो यहां पर अविद्व की निंदा देखी जा रही है वह किस अभिप्राय से देखी जा रही है समुच्चय विधान के अभिप्राय से समुच्चय की विवक्षा से अविद्व की निंदा की जा रही है आ? तो अविद्वान का अर्थ क्या है तो अविद्वान का अर्थ है जो केवल कर्म करता है उपासना नहीं करता वह अविद्वान यहां पर में आदि में तो यानि यहाँ पर जिसकी निंदा की जा रही है निंदे जो है उसको अविद्वान शब्द से लेना है तो निंदे निंदा किसकी की जा रही है केवल कर्म करने की करने वाले की केवल कर्म कर रहा है उपासना नहीं कर रहा है उसकी भी केवल उपासना कर रहा है कर्म नहीं कर रहा है उसकी भी निंदा की जा रही है इसलिए अविद्वत शब्द का अर्थ यहां पर है केवल कर्मी अनुपासक कर्मी अविद्वान और आदि शब्द से ग्राह्य है अकर्मी उपासक ये टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं 16 नंबर टिप्पणी में लिखा है ना सोलह नंबर टिप्पणी उन्नीस नंबर टिप्पणी में तो उन्नीस नंबर टिप्पणी में कर्मित्वे सती अनुपासको अविद्वत शब्दार्थ ये उन्नीस टिप, नंबर टिप्पणी में है ना कि कर्मित्वे सती क्या मतलब कर्मानुष्ठान कर रहा है किंतु अनुपासक है उपासना नहीं कर रहा है का अर्थ है केवल कर्मी केवल शब्द व्यावर्तक है उपासना का तो उपासना रूप जो ज्ञान है उस ज्ञान से रहित तो। जो है वह अविद्व शब्दार्थ है और अविद्व में आदि शब्द है टीका में उस आदि शब्द से किसको लेंगे तो आदि शब्द से लिया जा रहा है कहते हैं उपासना सन अकर्मी इति आदि शब्दार्थ अकर्मी इत्यादि शब्दार्थ से लगाना जो उपासना तो कर रहा है लेकिन कर्म नहीं कर रहा है उसे आदि शब्द से लेना वो भी निंद्य है निंदा का विषय दो है अनुपासक कर्मी और अकर्मी उपासक इन दोनों की भी निंदा की जा रही है वो किस अभिप्राय से की जा रही है समुच्चय के विधान की विवक्षा से अभिप्राय से ये यहां पर भाषण भाष्कर भगवान ने कहा था कि यह तो समुच्चि चया अविदादी निंदा क्रियते उसी को टीकाकार ने कहा यह शब्द का अर्थ बताया अंधन तम इत्यादो यानी इस प्रकरण में द्वितीय प्रकरण में जो समुच्चय विधान की इच्छा से केवल कर्मी की और केवल उपासक की निंदा देखी जा रही है ततह अब भाष्यमय है त्र च युच्चय संभवती इत्यादि वाक्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ततह किम इत आह त्रत तो कहते हैं ततह यानी समुच्चय विधान की विवक्षा से केवल कर्मी या केवल उपासक की निंदा की जा रही है यह निश्चित होने से ततः शब्द का है प्रकृत में क्या सिद्ध हुआ उसे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा क्या अर्थ निकलेगा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्य में भाष्कर भगवान लिखते हैं कि यस्य एन समुच्चय संभवती न्यायतः शास्त्र तो वा तद उच्य त्र का सति तस्मिन सती का अर्थ निकलेगा कि इस द्वितीय प्रकरण में केवल कर्मी तथा केवल उपासक की निंदा विधान की इच्छा से होने से समुच्चे विधान की इच्छा से है यह निश्चित होने पर यह तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा यह निश्चित हुआ कि यहाँ पर केवल कर्म की निंदा निंदा के लिए नहीं और केवल उपासना की निंदा भी निंदा के लिए नहीं अपितु समुच्चय का विधान करने के उद्देश्य हैं श्रुति का अभिप्राय है कि जिसका चित्त अशुद्ध है और विक्षिप्त है वह दोनों मल तथा विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति के साधनों का साथ साथ अनुष्ठान करें और अपने चित्त को आ, मल तथा विक्षेप दोनों दोषों से रहित कर लें केवल कर्म करेगा तो मलहीन हो जाएगा निर्मल हो जाएगा लेकिन विक्षेप रहेगा केवल उपासना करेगा विक्षेप जाएगा मल रहेगा और दोनों का अनुष्ठान करता है तो मल विक्षेप दोनों साथ साथ निवृत्त हो जाएंगे ज्ञानाधिकारी बन जाएगा शीघ्र इस अभिप्राय से मल विक्षेप उभय निवर्तक साधनों का साथ साथ अनुष्ठान संभव है उन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान करे इस अभिप्राय से निंदा की जा रही है ये कहते हैं तो त्र चने तस्वी सति का अर्थनिकला अविदादी की निंदा का अभिप्राय समुच्चय का विधान होने से समुच्चय विधान है ये निश्चित होने पर युच्चय संभवती ये से ज्ञानस्य सेन कर्मणा समुच्चय संभवती न्यायतः शास्त्र तो वा न्याय तथा शास्त्र के आधार पर न्याय है युक्ति शास्त्र है श्रुति तो श्रुति तथा युक्ति के आधार पर जिस ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव होगा दो प्रकार का ज्ञान है ना एक आत्म एकत्व तो ज्ञान जो पूर्व प्रकरण में बताया गया भेद का उपमर्दक मोक्ष फलक वो एक आत्मज्ञान है ब्रह्म ज्ञान और दूसरी दूसरा ब्रह्म ज्ञान है उपासना सगुण ब्रह्म ज्ञान जिसको कहते हैं, दोनों विद्या है एक आ, आ, मोक्ष फलक आत्मविद्या है हा ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान ध्येय ब्रह्म ज्ञान तो ये ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान और ध्येय ब्रह्म ज्ञान में से जिस ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव है युक्ति और श्रुति से उसी ब्रह्म ज्ञान का समुच्चय का विधान इस प्रकरण में किया जा रहा है अंधनतम इत्यादि प्रकरण में जिस ब्रह्म ज्ञान का समुच्चय संभव नहीं है यह ब्रह्म ज्ञान का उसका कर्म के साथ समुच्चय का विधान भी नहीं किया जाएगा जिसका विधान संभव है समुच्चय विधान तो सगुन ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय विधान संभव है उसका किया जा रहा है ये यहां पर बताया कि न्यायत तो शास्त्रतः तो यश शब्द से लेना दो ब्रह्म ज्ञान में से जिस ब्रह्म ज्ञान का ये नया नये कर्मना ना समुच्चय संभव थी तद य उच्चते उसका यहाँ पर विधान किया जा रहा है समुच्चय का कार्य ब्रह्म ज्ञान का कार्य ब्रह्म की उपासना का कर्म के साथ समुच्चय संभव है वो उसके साथ बताया जा रहा है कारण ब्रह्म की उपासना का कर्म के साथ संभव समुच्चय संभव नहीं है कार्य ब्रह्म की और कारण ब्रह्म की उपासना साथ साथ की जा सकती है इसलिए संभूति असंभूति उपासना के समुच्चय का विधान है तद इह उच्चते इस अभिप्राय से यहाँ पर ये कहा गया, आगे यद विषय इसके अवतरण टीका देखिए कस्य ज्ञान से कर्मसमुच्चय संभवतीत आह यद वि तो कस्य ज्ञानस्य इसमें कस्य तरही ज्ञानस्य में मे तरही शब्द का अर्थ है जो ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान है आत्म एक विद्या उसका तो कर्म के साथ समुच्चय संभव नहीं है तो ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ संभव समुच्चय संभव नहीं है तो फिर किस ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव है यह पूछा जा रहा है तरह शब्द का अर्थ है ज्ञेय ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय असंभव होने पर कस्य ज्ञान तो किस ब्रह्म ज्ञान का कर्मना समुच्चय संभवती गे ब्रह्म ज्ञान का तो समुच्चय हो नहीं सकता तो किस ब्रह्म ज्ञान का समुच्चय कर्म के साथ होगा ये प्रश्न होने पर इत्यत आह जिस ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव है उस ब्रह्म ज्ञान को बताया जा रहा है यदम देवता विषय ज्ञानम दैव वित्त है उपासना उसे कहा जाता है देवता विषय ज्ञान इसमें देवता शब्द से लेना है सगुण ब्रह्म और इस सगुण ब्रह्म की उपासना का देवता विषय ज्ञान हुआ सगुन ब्रह्म विद्या उपासना उसी को दैव वित्त कहा जाता है तो यद वित्तम जो दैव वित्त है कौन देवता विषय ज्ञान यानी उपासना तत् कर्म संबंधित्व न उसे कर्म के सम, साथ समुचित ब्रह्म विद्या के रूप में यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर यानी इस प्रकरण में तत् कर्म संबंधित्व न न परमात्म ज्ञानम परमात्म ज्ञान है ज्ञ ब्रह्म ज्ञान आत्मयकत्व विज्ञान जिसका कर्म के साथ संबंध हो नहीं सकता समुच्चय हो नहीं सकता वह ब्रह्मात्म एक ज्ञान यह कर्म सम, के साथ समुचित ब्रह्म ज्ञान के रूप में नहीं बताया गया उपासना बताई गई है वाक्य है मंत्राए पर समुच्चय का विधायक विद्याच विद्याच यदेद उभयम् सह तो इसमें जो विद्या शब्द है वह विद्या शब्द परमात्म ज्ञान का परामर्शक नहीं है वह विद्या शब्द का अर्थ आत्म एकत्व तो ज्ञान नहीं है अपितु विद्याशब्द का अर्थ है देवता विषय ज्ञान यानी उपासना जिसका कर्म के साथ समुच्च है अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म विद्या शब्द का अर्थ है देवता ज्ञान दैवित्त हर्म हाँ। तो और उपासना विद्या विद्यांचा विद्या विद्याम याने उपासना अविद्याम याने कर्म वेद याने अनुतिष्ठति वेद शब्द का अर्थ है अनुतिष्ठति वहां पर उभयम् सह यानी उभय का यानी कर्म उपासना दोनों का सह वेद यानी साथ अनुष्ठान करता है जो उसका फल बताया गया अविद्या मृत्यु विद्या विद्यामृत सह साथ सात अनुष्ठित कर्म और उपासना में से कर्म से मृत्यु का अतितरण होता है वह मृत्यु है जो स्वाभाविक कर्म तथा चिंतन यानी पूर्वाजित पाप अशुद्धि उसकी निवृत्ति होती है धर्मेण पापम वो चला गया स्वाभाविक पाप और चिंतन रूप मृत्यु और विद्या अमृतम अश्नुत तो विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति का हेतुभूत जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करता है का अर्थ ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक विक्षेप से रहित हो जाता है वो अर्थ है तो इस प्रकार यहां जिस ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय हो सकता है वह ज्ञान विद्यांचा विद्या विद्याच यस्तवेद उभयम् सह विद्या शब्द से लेना है वह ज्ञान है उपासना नहीं, ज्ञान नहीं। ये यह यहां पर बताया गया कि यद विवता ज्ञान तत्कर्म संबंधी त्यस्तम न, न परमात्म ज्ञान विद्यांचा विद्याच इस मंत्र में विद्या शब्द से देवता विषयक ज्ञान शब्दित तो उपासना को बताया गया है उसका कर्म के साथ समुच्चय होता है परमात्म ज्ञान का समुच्चय नहीं होता इसलिए परमात्म ज्ञान वहां विद्या शब्द का अर्थ नहीं है ज्ञ ब्रह्म ज्ञान वह विद्या नहीं सगुण ब्रह्म ज्ञान विद्या है उसका कर्म से समुच्चय है ये कहा गया थोड़ी टीका है टीका को देखिए भास्कर भगवान के अनुसार विद्याचा विद्याच यस्तद्वेद भयम सह विद्या विद्याशब्द का अर्थ उपासना है परमात्म विषयक ज्ञान नहीं जिस परमात्मा विषयक ज्ञान को ईशावाश्यम इदम सर्वम से बताया गया वह ज्ञान विद्या शब्द का अर्थ नहीं है यह भास्कर भगवान ने बताया न इससे विपरीत तो जो भास्कराचार्य हैं भेदा भेदवादी जो समुच्चय का विधान मानते हैं समुच्चयवादी हैं वे विद्या शब्द से लेना चाहते परमात्म ज्ञान और विद्याच विद्याच में यदि विद्या शब्द का अर्थ परमात्म ज्ञान होगा तो फिर परमात्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय मानना पड़ेगा यह विद्या शब्द का जो अर्थ लिया जाएगा उसका समुच्चय मानना पड़ेगा न कर्म के साथ जो विद्या शब्द का अर्थ उपासना करते हैं वे कर्म के साथ उपासना का समुच्चय मानेंगे सिद्धांती। और जिनके अनुसार विद्या शब्द का अर्थ परमात्म ज्ञान है आत्म एकत्व विद्या है उनके अनुसार तो फिर आत्म एकत्व विद्या का कर्म के साथ समुच्चय ये मंत्र बता रहा है ये अर्थ निकलेगा और भास्कर यही मानना चाहते हैं उनका यह मानना गलत है ये टीकाकार कह रहे हैं कि योक भास्कर ईशावाच्यमी मंत्रे ब्रह्म विद्यावादे चिकित्सया निंदा उच्यते कतनतम प्रवशंतीस मंत्र से केवल ज्ञानी की भी निंदा की जा रही है केवल विद्वान की भी निंदा की जा रही है और केवल कर्मी की भी निंदा की जा रही है तो केवल विद्वान से किस विद्वान को लेना है विद्वान का अर्थ है विद्यावान विद्यायुक्त तो विद्वान का विशेषणभूत विद्या कौन सी जिसकी निंदा की जा रही है तत्भूय इवते तमो ये वो विद्यायाम रता इसमें विद्या शब्द से कौन सी विद्या ली जा रही है जिसमें रत रहने वाले को कहा जा रहा है कि घोर अंधकार को प्राप्त करते हैं करके वह विद्या कौन सी है जिसका फल घोर अंधकार की प्राप्ति है तो ये कहते हैं कि विद्या शब्द प्रकृति विद्या का परामर्शक होगा कौन भास्कर और प्रकृति विद्या है ईशावास्यम इस मंत्र में परमात्म विद्या और उस परमात्म विद्या का ही ग्रहण ततो तत्भूय इवते तमो ये विद्यायाम रता विद्या शब्द से किया जाएगा विद्यांचा विद्यांचा इसमें भी विद्या शब्द से उसी परमात्म विद्या का ग्रहण किया जाएगा ऐसा भास्करचार्य कहते हैं क्यों विद्या शब्द से परमात्म ज्ञान का ही ग्रहण होगा तो कहते है वो प्रकृत है का मतलब प्रकरण प्रमाण के आधार पर तो प्रकरण प्रमाण विद्या शब्द से परमात्म विद्या का ग्रहण करने में हेतु है कहते हैं तो ये कह कि कियच्च भास्कर ईशावाश्यम की मंत्रे तस्या एव विद्यावाद निंदा उच्यते तो उसी का जो ईशावाश्यम के द्वारा प्रकृत ब्रह्म विद्या है। उपक्रांत ब्रह्म विद्या है उसी का ग्रहण विद्या तथोभूय युवते तम एव विद्याम्रता में विद्या शब्द से लिया जाएगा और उसी का समुच्चय विधान की इच्छा से केवल ब्रह्म विद्या की निंदा की जा रही है कर्म के साथ समुच्चय की इच्छा से ते कर तस्या एव समुचितया निंदा उच्चते अकेली ब्रह्म विद्या की निंदा की जा रही है कर्म के साथ समुच्चय का विधान की इच्छा से इति भास्कर न यद उक्तम तत् असत ऐसा अन्य करना भास्करचार्य जी ने जो ये कहा वह उनका कहना असत है गलत है ये कह रहे हैं क्यों गलत है तो इसमें हेतु बताया जा रहा है आगे नहीं प्रकृतम एतावता संबद्धते किंतु संबंध योग्यम कहते खाली कोई पदार्थ प्रकृत है इतने मात्र से ही कर्म से संबद्ध नहीं होगा अपितु कर्म के साथ समुच्चय की योग्यता जो रखता है उसका कर्म के साथ समुच्चय होगा खाली प्रकृत हुआ है उसका प्रकरण है उपक्रम है इसलिए उसका कर्म के साथ समुच्चय माने ये नहीं होगा कर्म के साथ समुच्चय की योग्यता भी रखनी आवश्यक है तो ईशावास्यम इससे गेय ब्रह्मविद्या प्रस्तुत हैं, प्रकृत हैं, इतने मात्र से ज्ञेय ब्रह्म विद्या का कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो सकता उसमें कर्म के साथ समुचित होने की योग्यता भी चाहिए ना? और कर्म के साथ समुचित होने की योग्यता जिसमें होगी उसको लिया जाएगा तो कर्म के साथ समुचित होने की योग्यता परमात्म ज्ञान में नहीं है इसलिए परमात्म ज्ञान का समुच्चय यहां पर नहीं बताया जाएगा कर्म के साथ जिस विद्या का कर्म के साथ समुच्चय संभव होगा वह अप्रकृत होने पर भी उसका ग्रहण किया जाएगा तो उपासना का कर्म के साथ समुच्चय संभव है इसलिए उसको लिया जाएगा विद्या शब्द से ब्रह्म ज्ञान प्रकृत होने पर भी ज्ञ ब्रह्म ज्ञान को यहां पर नहीं लिया जाएगा ये यह यहां पर कहा गया कि नहीं प्रकृतम इति एतावता यानी प्रकृत होने मात्र से ही नहीं संबद्ध है ऐसा अनु करना सगुण गेय ब्रह्म ज्ञान प्रकृत है गेय ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण है इतने मात्र से ब्रह्म ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय नहीं होगा उसे कर्म के साथ समुच्चय की योग्यता भी होनी चाहिए तो कर्म के साथ समुच्चय की योग्यता नहीं है आत्म में। यही कहा जा रहा है कि शुद्ध ब्रह्मात्म एक विद्या यास्तु कर्तृत्वादी अध्यास उपमर्दक नास्ति कर्म संबंध योग्यता तो जो शुद्ध ब्रह्मात्म एकत्व तो विद्या है यानी परमात्म ज्ञान है आत्म एकत्व तो विद्या है इसमें तो क्या है कि कर्तृत्वादि अध्यास निवर्तकत्व है बाधकत्व है तो कर्तृत्वादि अध्यास तो कर्म के हेतु है तो कर्म का हेतुभूत जो द्वैत ज्ञान है उस द्वैत ज्ञान का उपमर्दक परमात्म ज्ञान होने से कर्म के साथ समुचित होने की योग्यता कर्म के हेतु के उपमर्दक परमात्म ज्ञान में नहीं है ये कहा गया कि नास्तिक कर्म संबंधी योग्यता ब्रह्मात्म एक तो ज्ञान में कर्म संबंधी योग्यता नहीं है कर्म के साथ समुचित होने की योग्यता नहीं है क्योंकि वो कर्म के हेतु का ही उच्छेदक बनकर के कर्म का विरोधी है जो कर्म का विरोधी है उसमें कर्म से समुचित होने की योग्यता नहीं है ये कहा गया आगे हैं और एक युक्ति बताई जा रही है ये तो एक बताया योग्यता होनी चाहिए प्रकृत होने पर भी योग्यता नहीं है यदि तो उसका संबंध नहीं होगा ये कहा न योग्यता भाव हेतु बताया और एक हेतु बताया क्या नाम युक्ति बताई जा रही है किंच यस्पने फल्स व्यवधान संभाव्य दे सहकारी समुच्च्य दर्शादे इह तो एक अश्यत को मोह क शोकर्शन समकालव मुहादी निवृत्ति अभिधानात न कालांतरीय फलम तो कहते हैं जिस साधन का फल साधन के संपन्न होने पर भी कुछ समय बाद होता है उसे तो सहका अपने फल संपादन में सहकारी की अपेक्षा होती है और जिस साधन का फल साधन परिपूर्ण होते ही तत्काल होता है साधन की पूर्णता के क्षण में ही फल जिस साधन का होता है उस साधन को फल संपादन में सहकार्यांतर की आ, अपेक्षा नहीं होती सहकार्यांतर का समुच्चय उसके साथ नहीं होता ये कहा जा रहा है ये नियम है तो जैसे दर्श पूर्ण मास है दर्श पूर्ण मास को तो सहकार्यांतर की अपेक्षा है फल संपादन में क्यों इसलिए कि दर्श पूर्ण मास का अनुष्ठान होते ही दर्श मास का फलभूत स्वर्ग प्राप्त नहीं होता यानी कि दर्श पूर्ण मास की पूर्णाहूति होते ही यजमान का शरीर छूटता और यजमान स्वर्ग जाता है ऐसा नहीं दर्श पूर्ण मास की पूर्णाहूति के बाद भी कुछ समय तक जब तक प्रारब्ध रहता है यजमान और फिर जब शरीर छूटता है उसके बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है जिसने जीवित काल में पहले दर्श मास का अनुष्ठान किया उसे वो हुआ व्यवहित काल फल वाला साधन दर्श मास उसे तो अपना फल स्वर्ग संपादन में सहकार्यार की अपेक्षा रहेगी प्रयास आदि की लेकिन तत्काल फल वाला जो कर्म होता है उसे किसी सहकार्यांतर की आवश्यकता नहीं होती है ये यहां पर कहा कि यने पी यानी साधने निष्पन्न पी जिस साधन के पूर्ण होने पर भी फलस्य से व्यवधानम संभाव्य फल कुछ समय बाद होता है कहते तस्व सहकारी समुच्चय इसे उसी साधन को व्यवहित तो काल फल है जिस साधन का ऐसे साधन को सहकारी के समुच्चय की अपेक्षा होती है जैसे उदाहरण के लिए दर्शादी बता दर्श आदि बताए दर्श पूर्णमास आदि दर्शादे यानी दर्श पूर्णमास आदि जो याग है उनको यह जरूरत है क्योंकि व्यवहार फल वाले हैं और इत एक अनुपस्थित इन परमात्म ज्ञाने तो परमात्म ज्ञान निष्पन्न होते ही जिस समय ब्रह्म साक्षात्कार होता है उसी समय समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष संपन्न होता है वो कह रहे हैं कि इह तु एक अनुपश्यत को मोह क शोकर्शन समे मोहादी समुच्चय मोहादि निवृत्ति न कालातरीय फल तो आत्मज्ञान का तो आत्मज्ञान उदय काल में ही शोक मोह की निवृत्ति रूप फल बताया गया है इसलिए मोहादि निवृत्ति रूप फल के संपादन में आवश्यकता ब्रह्मात्म एक ज्ञान को अंतर की नहीं है काल काल वाला काल फल नहीं है न उसका ततो न सहकारी समुचा इसलिए ब्रह्मात्म के साथ सहकारी के समुच्चय की अपेक्षा नहीं होगी फल संपादन में और भास्कर ये कहते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष होता है ज्ञान को मोक्ष संपादन में कर्म रूपी सहकारी की अपेक्षा है ये गलत मानना है भास्कराचार्य का यह कहा गया दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है किंच ब्राह्मणे ब्राह्मणा ्राह्मणा विधिशंति येन इदतीया यज्ञादेहे यज्ञादेष्यम वेदने कर्ण संबंध प्रतीये तत्क दुर्बल प्रकरण सहकारित संबंध प्रकल्य मंत्रोपनिषद ईशा वाश्योपनिषद है मंत्र भाग की उपनिषद इसलिए अस्या मंत्रोपनिषद का अर्थ निकलेगा मंत्र भाग की ईशावास्योपनिषद का जो ब्राह्मण है यानी ब्राह्मण भाग की उपनिषद कौन बृहदारण्य उपनिषद तो ब्राह्मणे शब्द से लेना ब्रहदारण्य उपनिषद में इस मंत्रोपनिषद के ब्राह्मण भाग की बृहदारणिक उपनिषद में इतना अर्थ निकला अस्या मंत्र उपनिषद ब्राह्मणे का बृह दारण्य उपनिषद में ये क्या आया कि ब्राह्मणा विविधि संत यज्ञे न दाने न तपसा अनाशकन इसमें जो यज्ञन दाने तपसा इत्यादि में तृतीय विभक्ति है इसे कहा जाता है तृतीय श्रुति ये श्रुति है श्रुति लिंग प्रकरण स्थान ये जो छह प्रमाण उसमें से पहला प्रमाण है तो तृतीय श्रुति रूप प्रमाण से क्या होगा तो यज्ञादे हे इश्यमान वेदने कर्णत्व संबंध प्रतीय यज्ञादि जो कर्म है उनका ईष्यमान जो वेदन यानी ज्ञान है उसमें कर्णत्व यानी साधनत्वेन रूपे संबंध प्रतीत हो रहा है तृतीय श्रुति यज्ञादि कर्मों को साधन बता रही है ज्ञान का ईष्यमान ज्ञान यानि अपेक्षित जो ज्ञान है यानी यज्ञ आदि से ज्ञान चाहते हैं एक अर्थ निकलता है विविधी संति यज्ञ का तो यज्ञ आदि के पास में तृतीय विभक्ति जो है वो बताती है कि यज्ञ आदि साधन है और उसका फल है ज्ञान तो बृहदारणिक उपनिषद में यज्ञ आदि कर्मों का ब्रह्मात्म एक ज्ञान के साथ चित्त शुद्धि द्वारा साधनत्व रूपेण अन्वय हुआ वे ज्ञान के साधन है चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान को उत्पन्न करते हैं जो वो ज्ञान के फल में सहयोगी नहीं बनेंगे ये कह रहे हैं तत्क दुर्बल न प्रकरण न संबंध प्रकल्पित हा हाँ। कहा पर हैं हाँ? तत्क पहले प्रतीयते हैं तो प्रतीयते में क्या कह रहे हैं प्रतीयते पद में क्या नहीं नहीं प्रतीयते हैं पूर्ण विराम भी है येकार तो ये होना चाहिए प्रतीयते तत्क दुर्बल प्रकरण सहकारितया संबंध प्रकल तो तत्कु तो जब श्रुति प्रमाण रूप प्रबल प्रमाण से यह निश्चित हुआ कि साधन है। तो उन यज्ञादि साधनों का आत्मज्ञान की उत्पत्ति में शुद्धि द्वारा साधनभूत यज्ञादि का कर्म के फल संपादन में सहकारी के रूप में अन्वय कैसे होगा तो ये कहते हैं प्र, तो दुर, दुर्बल प्रकरण तो दुर्बल प्रमाण रूप जो प्रकरण प्रमाण है उस प्रकरण प्रमाण के आधार पर आप सहकारी के रूप में संबंध कैसे कर सकते हैं जब बलवान प्रमाण संबंध कर चुका है तो सहकारी के रूप में दुर्बल प्रमाण से संबंध नहीं होगा ये भास्कराचार्य का खंडन करते हुए कहा आनंद जी ने आगे हैं प्रधान से च विद्या सहकारी संबंध सया निंदा इत्यपि इतुक्तम अब ये और दो तीन पंक्ति हैं तब पूरा हो पाएगा इसको कल देखते हैं